बिनु सत्संगन हरि कथा ता बिनु मोहन भाव मोह गए बिनु राम पद होई इन दृढ़ अनुराग मोह है इसलिए आदमी दुखी है तुमको चाहिए सुख सुखम में भूयात दुखम में मां भूत या तुम्हारी मांग है या तुम्हारी इच्छा है तो मोह से मुक्त होना आवश्यक है और मोह होता है वर्तमान से संबंधित जो है उसमें मोह तो इसका मतलब क्या है इस जो है उसको छोड़ दे परिवार को छोड़ दे पैसा छोड़ दे कारोबार छोड़ दे संसार को छोड़ के भाग जाएं बोले तो और फंसोगे प्यारे भागने की तो बात ही नहीं जागने की बात भागने के लिए कोई नहीं कह रहा है भागोगे तो और फंसोगे जो भागा है वो भी हकीकत में पकड़ा ही जाता है जिससे वह भाग रहा है वो उसके मन में रहता है संसार से भागोगे तो संसार तुम्हारे मन में रहेगा लेकिन जब संसार में जागोगे तो संसार बचेगा ही नहीं जो जागे जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसार है जिसने तत्व को जान लिया फिर वहां संसार कैसा बात भागने की नहीं है बात जागने की जो जागा हुआ है वही जोगी है भोगी सोया है मोह निशा मोह निशा सब सो हारा बाकी सभी मोह की रात्रि में सोए और सोए हुए लोग अनेक प्रकार के स्वप्न देखते कोई सपना देखता है मैं कलाकार हूं कोई सपना देखता है मैं कथाकार हूं कोई सपना देखता है मैं नेता हूं कोई सपना देखता है मैं अभिनेता हूं संसार को स्वप्नवत जानो यह कहा महापुरुषों जो जागा है वही जोगी तो जिसने तत्व को जान लिया जो जाग गया तो फिर वहां संसार रहता ही नहीं फिर तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म फिर क्या स्थिति बनती सिया राम माया सब जग करम प्रणाम जोरी जो कैसी दिव्य दृष्टि है ये सब परमात्मा ही है सब भगवान का ही रूप है सर्वम खलु इदं ब्रह्म वेद कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्तिकिंचना तुलसीदास जी कहते हैं निज प्रभुमय देख जगत के करी विरोध जो निज प्रभुमय देखे जगत को वो किसका विरोध करे तो फिर वहां विरोध वैर यह सब होता ही नहीं गीता के विभूति योग में जिन में जो भी श्रेष्ठ है या तो जिसमें जो श्रेष्ठत्व है उसको भगवान की विभूति मानो यह संदेश दिया अब जिसमें जो विशेषता है जो श्रेष्ठत्व है उसको जब भगवान की विभूति के रूप में देखोगे तो ईर्षा नहीं होगी अहोभाव होगा वैर से बच गए ईर्षा से बच गए क्या विद्वता है क्या कला है क्या एक्सपर्टीज है क्या कुशलता है तुम्हें अहोभाव होगा उनके प्रति अनुराग होगा उनके प्रति तुम प्रेम पूर्वक समर्पित हो जाओगे तो वो गुण तुम में भी आ सकते हैं लेकिन ईर्षा होगी और फिर उसको अपना वैरिमान बैठोगे तो सारी जिंदगी उसके साथ लड़ने में ही खर्च हो जाएगी धूल चाहे कितनी ही उड़े सूरज तक नहीं पहुंचती तो सूरज का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है लेकिन तुम अंधे हो जाओगे क्योंकि वो धूल तुम्हारी आंखों में पड़ेगी और सारी जिंदगी नेगेटिव कार्यों में खर्च हो जाएगी इसलिए यह वैर न हो यह ईर्षा न हो तो कितनी प्यारी बात ये विभूति योग देखो ये शास्त्रों में भगवान ने जो कहा है उसके पीछे क्या मनोविज्ञान है इसको समझना आवश्यक और ये बातें तुम्हारे जीवन को कितना पॉजिटिवली प्रभावित करती हैं ये समझने की आवश्यकता है तो कभी धर्म का भक्ति का मंदिर का विरोध नहीं करोगे तो फिर कभी ये नहीं कहोगे कथा इज जस्ट ये टाइम पास की बातें हैं इसमें टाइम मनी एंड एनर्जी व्यर्थ व्यय है इसको तुम व्यर्थ व्यय नहीं समझोगे तुम्हें समझ में आएगा दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी टाइम एंड एनर्जी इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संग वह घड़ी धन्य है जब सत्संग सत्संगता साहब यहां तुम अपने आप को चार्ज कर रहे हो और मोबाइल थोड़ा समय उपयोग करने के पश्चात उसकी बैटरी लो हो जाती है चार्ज करना ही पड़ता है मनुष्य की भी वही दशा कभी कभी बहुत लो फील करता है कहता आई एम फीलिंग्स वेरी लो एकदम लो फील करता है बिल्कुल हताश निराश तो कभी कभी तो स्विच ऑफ हो जाता है फिर चार्ज करो ही नहीं मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो जाता आदमी भी स्विच ऑफ हो जाता है चार्ज कर लो भक्ति जो है वो भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की बात वह आनंद के स्रोत है वे सुख है शांत स्वरूप है वहां से आएगा सो स्टे कनेक्टेड उनके साथ कनेक्ट रहो ध्यान करते हो जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो अपने आप को चार्ज कर रहे हो प्रार्थना करते हो उनके साथ कनेक्ट हो गए अपने आप को चार्ज कर लिए फिर काम करो संसार में कौन कहता है संसार से भागो भागने की बात ही नहीं फिर काम करो अपना तुम जिस भी क्षेत्र में हो किसी ने बहुत ठीक कहा आ, कैसा कैसा शब्द प्रयोग करते हैं चिंतक भी बोले प्रार्थना वो निर्मल झरना है जिसमें परमात्मा आकर नित्य स्नान करता है भक्त के हृदय से बहने वाला वो निर्मल झरना है भाव झरना जहां परमात्मा नित्य स्नान करते प्रार्थना की भाषा कौन सी किस भाषा में प्रार्थना करना चाहिए बोले भाव की भाषा में फिर चाहे गुजराती में करो हिंदी में करो मराठी में करो अंग्रेजी में करो भगवान कौन सी भाषा जानते हैं बोले भाव प्रेम की, पुल की नया नी वो वो बात आप लोगों ने सुनी होगी बड़ी पुरानी है याद दिला दू चर्च में गिरजाघर में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे रविवार के दिन एक बच्चा भी प्रार्थना कर रहा था छोटा सा आंख बंद करके अभी तो फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में पढ़ रहा था क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा था अभी तो तो वो सभी के साथ हाथ जोड़ करके कुछ बड़बड़ा रहा था उसके होठ हिल रहे थे तो फादर ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए एक वाह छोटा सा बच्चा भी प्रार्थना कर रहा है, और बड़े डूब करके आंख बंद करके बड़े भाव से कर रहा था जब प्रार्थना पूरी हुई तो फादर वहां गए उसके सिर पर हाथ रखा माई चाइल्ड वट वर यू डूइंग तो उसने कहा कि फादर मैं भी प्रार्थना कर रहा था ओ तुमको आती है क्या बोले आती तो नहीं बोले फिर तुम क्या बटबड़ा रहे थे क्या बोल रहे थे बोले मैंने चार बार एबीसीडी बोली मैं स्कूल में जाता हूं एबीसीडी पढ़ता हूं मैंने चार बार एबीसीडी बोल के भगवान को दे दिया एबीसीडी ये कोई प्रार्थना होती है फादर ने कहा बोले फादर सारी प्रार्थनाएं एबीसीडी से ही तो बनती है मैंने चार सेट एबीसीडी के भगवान को दे दिए कि तुझे जैसी जचे वैसी तू तो खुद बना लेना इसमें से बच्चे का वो भाव भगवान तक पहले पहुंचता है प्रार्थना की भाषा कौन सी भाव ही प्रार्थना की सच्ची भाषा है भगवान कौन भाषा को समझते हैं अरे कृष्ण कौन भाषा को समझते हैं वो छोड़ कंप्यूटर कौन भाषा को समझता है यह बताओ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं आज तो कंप्यूटर जिसको आता नहीं वो अनपढ़ माना जाता है चाहे भले ही ग्रेजुएट हो लेकिन कंप्यूटर नहीं चलाना जानते अनपढ़ हो गंवार हो तो कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है ये बताओ अंग्रेजी ना कंप्यूटर में आप हिंदी में भी कर सकते हो सभी भाषाएं दुनिया की जो है सब कंप्यूटर में काम हो सकता है उसके ऊपर उसके सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो अंदर इंस्टॉल करा लो तो आपका कंप्यूटर हिंदी में काम करेगा गुजराती में काम करेगा चाइनीज में काम करेगा सब कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता जीरो और वन इसके सिवाय कुछ नहीं जीरो और वन बस यही है जीरो वन वन जीरो जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो और वन का ही सारा खेल है और उसी से सारा काम बनता है सारा प्रपंच उसी से फैला हुआ है कमाल है तो भैया बस यहां भी मुझे लगता है कि ये जीरो और वन का ही खेल है वन यानी सगुण ब्रह्म और जीरो यानी निर्गुण ब्रह्म पूरा खेल उसी का है जो दिखता है वो वन है और जो नहीं दिखता वो जीरो लेकिन दिखने वाला और नहीं दिखने वाला सब वही है अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूप सब उसी का रूप है वो जो दिखने वाला है वो एक ही है ईश्वर एक है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति तो जो नहीं दिखता है जो व्यक्त है वो भी वही है और जो व्यक्त रूप है वो भी उसी का रूप है क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्तिकिंचन सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी परमात्मा कौन सी भाषा समझते हैं बोले भाव की भाषा सो इन अ प्रेयर अ वर्डलेस हार्ट इज मोर एप्रिसिएटेड देन हार्टलेस वर्ड्स प्रार्थना में भाव शून्य शब्दों से अच्छा है शब्द शून्य भाव भगवान तक पहुंचेगा वह आदमी कुछ बोले भी नहीं बस केवल शांत मौन परमात्मा में डूबा ईश्वर का चिंतन करता हुआ बैठा रहे अरे चीटी के पाव में नुपुर बाजे सोभी साहब सुनता है अरे कहीं तो सुनता ही है अन कहीं भी वो सुन लेता है और जो भी हम कहते हैं उसके प्रमाण हर जगह मिलेंगे रामायण में गीता में भागवत में मोर मनोरथ ऐसा समझकर हे भवानी मैं प्रकट कुछ नहीं कहती हूं कहकर के सीताजी ने पराम भगवती को प्रणाम किया तो चाहे शब्दों में प्रार्थना करो लेकिन शब्द भी भाव से अनुप्राणित हो यह आवश्यक है चाहे शब्द रूपी शरीर न हो लेकिन भाव रूपी आत्मा चेतना तो वहां होनी चाहिए चाहे मौन प्रार्थना हो तुम्हारी चाहे शब्दों का आधार लो उपालन हारे निर्गुण ओ न्यारे तुम रे भी हमारा ओ उपालन हारे उपाल निर्गुण का चाहे आश्रय किया जाए लेकिन भाव से वे अनुप्राणित तो हो आवश्यक प्रार्थना केवल ऊंठों से नहीं हृदय से होनी चाहिए या तो शब्द नहीं है चलेगा भावपूर्ण हृदय पर्याप्त मोर मनोरथ जान होने की बस हो सदा पुरपुर सब तो प्रार्थना करना ध्यान करना परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है उस वक्त तो तुम योगी होते हो जुड़े हुए होते हो ना युक्त होते हो चार्ज हो रहे हो सो सुयिक्षण समय की बर्बादी नहीं यह बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सत्संग के समान कोई बल नहीं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग संत मिलन समा है सत्संग है तो आनंद है सत्संग है परम सुख है सत्संग है कितना शांति का अनुभव हम करते हैं यानी जहां सत्संग है वहां श्री कृष्ण है श्री राम है इसलिए गाते हैं ना कन्हैया से मिलने का सतसंग ही बहाना है कन्हैया से मिलने का सतसंग ही बहाना है हमको इतना ही आता है लेकिन हम याद दिला दे तो जिनको आता है उसके भीतर तो पूरी कैसे शुरू हो जाए आगे वाला तुम जानो हमको नहीं आता है लेकिन कन्हैया से मिलने का सतसंग ही बहाना है गाने को तो हम भी पूरा भजन यहां शीघ्र यूं बनाकर के गा सकते लेकिन अब आप समझ गए आगे वाला तुम जाओ हमको न आता है गाना बड़ा प्यारा है अच्छे शब्द है अच्छे भाव अभी अभी जो भजन बनते हैं उनके सभी भावों को मैं सभी बातों को मैं स्वीकार भी नहीं करता हूं कभी कभी तो गड़बड़ भी लिख देते हैं लोग ऐसा वैसा भजन के नाम पे लेकिन कुछ भाव बिल्कुल सही है शास्त्र सम्मत होते हैं तो अच्छा लगता है सभी भजन अब क्या करें यार सोचने की आदत हो गई है जो भी सुनते हैं पहले सोचते हैं तभी स्वीकार करते हैं सीधा ये कोई हमारे कान कोई पिकदानी है यार कि कोई भी आकर पिक मार जाए शब्दों की हमारे कान तो फुलदानी है साहब हम सिलेक्टेड फूलों को ले लेकर के सजाएंगे यह कोई पिकदानी नहीं है कि जो जिस जिसने चहा करके पिक मार के चला जाए कहान कहान है श्रवण भक्ति हो क्या सुनना क्या नहीं सुनना क्या स्वीकार करना क्या नहीं स्वीकार कर इसलिए श्रवण के बाद मनन आवश्यक है और मनन के पश्चात निधिद्यासन चाय बनी है ठीक है अच्छी बनी है मसाला इसमें डाला गया है सब ठीक है लेकिन अब थोड़ा गालो क्या कहते हैं उसको छल्ली में डाल के बाकी वाला सब बाहर रह जाए और फिर चाय वो चाय पियो चाय पत्ती के साथ पी लोगे क्या अदरक डाला है वो भी पी तो थोड़ा छलनी में डाल के तो दिमाग इसीलिए दिया थोड़ा मनन करो तुलसीदास जी भी कहते हैं सत पंच चौपाई मनोहर जानी जान करके समझ करके फिर जो नर उर्धरे फिर स्वीकारे अपने हृदय में धारण करे तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे तो जितना भी भजन में गाया जाता है सब आदत हो गई है वो तो सोचने की तो सब कुछ नहीं स्वीकार कर सकते लेकिन कुछ बात विवेकपूर्ण लगती है कुछ बात रामायण भागवत और गीता इनको लगाया जाता है काम पर के कसो भाई आप लोग जांचो परखो और फिर लगे कि ना पास फिर हमारे पास भेजो हम स्वीकार करेंगे शास्त्र मान्य बात होनी चाहिए जो जिसके मन में आया वो कह दिया वो वाली बात नहीं शास्त्र सम्मत बात शास्त्र प्रमाणित तस्मात्म प्रमाणंते कार्या्य कार्या व्यवस्थिताओ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र प्रमाण को बहुत महत्व दिया तो फिलोसॉफी के नाम पर अपनी मनमानी हांके ये हमारे यहां हमारी परंपरा नहीं रही हमारे यहां तो जो भी कहा जाता है वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं वो देखा जाता नहीं तो मौलिक चिंतन के नाम पर बहुत कुछ चलता है हमारे यहां सनातनी तो संस्कृति में तो मौलिक शब्द का ही अर्थ बड़ा मौलिक मालिक का मतलब है मूल से संबंधित मूल स्रोत से मालिक और मूल क्या है वेद शास्त्र वेदो खिलो धर्म मूलम समस्त धर्मों का मूल है वेद इसलिए वेद से संबंधित जो बातें हैं इन शास्त्रों से प्रमाणित जो बातें हैं वे ही मौलिक कहलाएगी मनमानी बातें मौलिकता के नाम पर वो अध्यात्म में नहीं चलता इसलिए हमारे जितने भी आचार्य महापुरुष हो चाहे श्री वल्भाचार्य जी हो शंकराचार्य जी हों मधवाचार्य जी हों जितने भी आचार्य महापुरुष हैं उन्होंने अपनी अपनी जो फिलोसॉफी है अपना अपना जो दर्शन है उसके लिए शास्त्रों का आधार लिया प्रस्थान त्रय पर भाष्य हुआ है इन आचार्य महापुरुषों के द्वारा और तभी आचार्य बन सकते थे साब यह व्यवस्था और यह जो गांधीर् है वो टूटता जा रहा है इसलिए एक छीछरापन दिखाई दे रहा है धर्म क्षेत्र में भी मौलिक चिंतन के नाम पर न जाने क्या क्या दिया जाता है क्या क्या लिखा